ईद दोस्ती बच्चों यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था नंदू नंदू एक छोटा सा लड़का था तुम्हारे बराबर तो नंदू को घूमना फिरना और तरह-तरह की चीजें देखना बहुत अच्छा लगता था आसमान में उड़ते बादल चहचहाती चिड़िया हरे-हरे पेड़ ये सब देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता तो बच्चों जब वो आसमान में लाल गुलाबी पीली रंग पतंगों को उड़ते देखता तो उसका मन भी उड़ने को करने लगता वो सोचता मैं उड़ सकता नहीं लेकिन पतंग तो ही सकता हूं तो बच्चों नंदू चुपचाप बैठा देखता रहता रंग-बिरंगी पतंगों को लहराते फहराते उड़ते हुए गर्मी की छुट्टी के दिन थे कहीं दूर बच्चे शोर मचाते गाने गाते पतंग उड़ा रहे थे तू बच्चों तब ही उसे सुनाई पड़ी एक आवास नंदु भाई, नंदु भाई, हसो हसो, ए नंदु भाई नंदु ने चारों और देखा, कोई भी तो नहीं था हैरान होकर उसने कहा अरे, तुम हो कान? इस तरह छुप-छुप कर क्यों बोलते हो, सामने तो आओ फिर वो ही आवाज आई नंदु भाई, नंदु भाई, हसो हसो, ए नंदु भाई ये सुन, नंदु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई वो बूला, लो मैं मुस्कुरा दिया अब तुम सामने तो आओ अरे मैं तो तुम्हारे बिल्कुल सामने हूं क्यों झूठ-मुठ परेशान करती हो जल्दी सामने आओ अरे भाई मैं तो सब जगह हूं ऊपर भी नीचे भी मिट्टी में भी बालू में भी अच्छा यह तो बता दो कि तुम रहती कहां हो हां हां मैं तो सबके घर में हूं हमेशा सबके पास मेरे बिना किसी का काम ही नहीं चलता चलो हम तुम दोस्त बन जाए वाह जी वाह जान ना पहचान बड़े मियां सलाम ना अपनी शक्ल दिखाती हो और ना अपना नाम बताती हो और अपने को इतना बड़ा समझती हो जैसे कि तुम्हारे बिना किसी का काम ही नहीं चलेगा ये सुन आवाज हंस पड़ी <laughs> हंसते-हंसते बोली जा एक काम करो तो जानू नंदू भाई नंदू भाई नंदू ने अपने हाथ से अपनी नाक बंद की और मुंह बंद किया अरे ये क्या उसका तो दम घुटने लगा हम झट नाक छोड़कर वो झुंझलाकर बोल उठा तुम तो बेकार की बातें करते हो भला नाक मुंह बंद करके कैसे सांस ले पाऊंगा आवाज हंसती-हंसती बोली <laughs> देख लिया ना मेरा कमाल इसमें तुम्हारा क्या कमाल नाक मुंह बंद मैंने किए जिससे मैं सांस नहीं ले पाया और तुम कहती हो तुमने कमाल दिखाया अरे नंदू भाई तुम तो कुछ समझते ही नहीं अरे मैं हवा हूं हवा मुझे वायु भी कहते हैं जब तुम सांस लेते हो तो मुझे यानी हवा को ही तो अपने अंदर खींचते हो अच्छा वायु जी हम सांस लेते समय आपको अंदर लेते हैं तो बाहर भी तो निकाल देते हैं देखो ऐसे अरे नंदू भाई सांस लेते समय तुम शुद्ध यानी अच्छी वायु अपने अंदर लेते हो और अशुद्ध यानी खराब वायु निकाल देते हो अच्छी और शुद्ध वायु के बिना कोई जिंदा ही नहीं रह सकता बंद कमरे में जहां शुद्ध वायु आ नहीं सकती तो दम सा घुटने लगता है पेड़ पौधों को चिड़ियों को जानवरों को आदमियों को बच्चों को कीड़े मकोड़ों को सभी को चाहिए वायु अब देखा ना तुमने अभी अपनी नाक मुंह बंद किए तो तुम ही नहीं रह पाए मेरे बिना दम घुटने लगा कहती तो तुम ठीक हो वायु जी पर जब तुम दिखाई दिखाई लेकिन नए तमाशे तुमको लेकिन नए तमाशे दिखला भाई दिखला सकते भाई नंदू भाई नंदू भाई पवन बहने की पत्तियां हिलने लगी और पतंगे उड़ने लगी खूब ऊंची ऊंची हां बच्चों अब तो खुश होकर ताली बजाकर नंदू बोला भाई वाह वायु तुम तो कमाल करती हो मैं तुमसे जरूर दोस्ती करूंगा यह हुई बात फिर तो नंदू की वायु से खूब पक्की दोस्ती हो गई तो बच्चों कहानी खत्म पैसा हزن नंदू की दोस्ती अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम